हर्षित नैना और अनुष्का ये सब रंग उड़ा हुआ नजर आ रहा था साफ समझ में आ रहा था की वहाँ पर कुछ तो गड़बड़ पूरे ऑफिस में अजीब तरह का सन्नाटा पसरा हुआ था विक्रांत ने सवाल किया क्या हुआ कोई बताएगा कुछ पता चला गया हालाकि उन तीनों ने कोई भी जवाब नहीं दिया बस सभी ने विक्रांत की तरफ परेशान से नजरों से देखना शुरू कर दिया विक्रांत ने फिर नैना की तरफ देखते हुए सवाल किया नैना जब मैंने गाजियाबाद वाले केस का नाम लिया था तो उस टाइम केशव का रिएक्शन कैसा था वो क्या सोच रहा था सर हर्षित अपनी जगह से उठकर खड़ा हो गया और फिर उसने अपनी चेयर विक्रांत की तरफ सरकाते हुए किया है इसके बाद हर्षद ने तुरंत ही पर कुछ क्लिक कर दिया जिसे विक्रांत की तेज आवाज सुनाई देने लगी और उसके साथ ही वीडियो भी चलने लगा आवाज के साथ ही केशव के हर एक मुंह को साफ तौर पर देखा जा सकता था विक्रांत धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ कंप्यूटर स्क्रीन के जस्ट सामने आकर खड़ा हो गया जब उसने फोन पर गाजियाबाद वाले केस का नाम लिया था तब उस टाइम के वीडियो में साफ दिख रहा था कि केशव काफी घबराया हुआ था केशव पंडित का रिएक्शन देखने के बाद विक्रांत भी बिल्कुल शॉक्ट रह गया और उसके दिल की धड़कन जोर जोर से चलने लगी उस वीडियो में साफ दिखाई दे रहा था की केशव ने घबराहट के मारे खुद के ऊपर ही यूरिन कर लिया था लेकिन फिर भी उसका ध्यान अपने कपड़ों पर और शरीर पर नहीं था बल्कि वो पागलों की तरह विक्रांत वाले वॉशरूम की तरफ अपना कान लगाकर सुनने की कोशिश कर रहा था अचानक से जैसे मानो वो खुद के शव पंडित नहीं बल्कि कोई और है उसका चेहरा लाल हो चुका था और आगे फट कर बाहर आ जाएंगी ऐसा लग रहा था जैसे कोई भूत अपने चेहरे को बदलकर असली राक्षस के रूप में आ रहा है ये देखकर विक्रांत भी दंग रह गया सच में उसने ये उम्मीद कभी नहीं की थी कि उसका प्लान इस तरह के परिणाम लाकर देगा इस वक्त उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था लेकिन इसके साथ काफी आश्चर्य भी हो रहा था। क्या सच में केशव का कनेक्शन गाजियाबाद वाले मर्डर केस से है विक्रांत को इससे भी ज्यादा हैरत यह जानकर हुई कि केशव वॉशरूम से निकलने के बाद बाहर यूनियन के पास खड़ा हुआ और फिर उसने खुद के माइंड को बिल्कुल नॉर्मल करते हुए और चेहरे पर शांति का भाव लाते हुए खुद को नॉर्मल किया फिर उसे कुछ संदेह हुआ तो वो फिर से यूरिनल के चारों तरफ बड़े ध्यान से देखने लगा उसे वहां पर हर्षित द्वारा छुपाया गया सीसीटीवी कैमरा मिलने ही वाला था कि अचानक से पुलिस गार्ड ने उसे बुला लिया वो जोर जोर से बाथरूम के दरवाजे को पीटने लगा फिर केशव जल्दी से अपना पैंट ठीक करता हुआ वहां से बाहर निकल गया विक्रांति जब पूरा वीडियो ध्यान से देख लिया तब अनुष्का ने तुरंत ही उसकी तरफ देखते हुए कहा सर ये तो गजब हो गया मतलब लाखों करोड़ों चांस के बाद ऐसी प्रॉबिलिटी होती है सच में इतना बड़ा इत्तेफाक मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा है नैना ने फिर थोड़ा शांत होते हुए कहा केशव पंडित किसी न किसी तरीके से जरूर गाजियाबाद वाले मर्डर केस से कनेक्टेड है मैं अभी तक नहीं समझ पा रहा हूँ मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है ये भला कैसे पॉसिबल हो सकता है हर्षद ने फिर तुरंत ही जवाब दिया केशव ने खुद हमें यहाँ पर बुलाया है अगर वो गाजियाबाद वाले केस में इन्वॉल्व है तो फिर भला हमें वो यहाँ पर क्यों बुलायेगा इससे उसको डर नहीं लगा अनुष्का ने फिर लैपटॉप सबके सामने रखते हुए कहा मैं अभी पूरे यकीन से नहीं कह सकती कि केशव पंडित वाले केस में इन्वॉल्व है या नहीं लेकिन इतना जरूर है कि उसका रिएक्शन ज़रूर कुछ ना कुछ जाहिर कर रहा है फिर अनुष्का ने जेल के भीतर लगे कैमरे के सीसीटीवी फुटेज को प्ले कर दिया जब केशव वापस अपने सेल में पहुंचा तो वो काफी नर्वस नजर आ रहा था वो अब नॉर्मल नहीं लग रहा था बल्कि उस टाइम उसके चेहरे पर ऐसे भाव थे जैसे उसे किसी बहुत इम्पोर्टेंट चीज की चिंता सता रही हो जब वो बाथरूम में था उसके चेहरे पर तनाव के भाव दिख रहे थे अनुष्का ने कहा विक्रांत सर ने जो जो बातें कही थी उसको सुनने की आ, केशव को तनिक भी उम्मीद नहीं थी इसलिए जब उसने सर के मुंह से गाजियाबाद वाले केस की बात सुनी तो उसके होश उड़ गए काफी घबरा उठा ध्यान से देखेंगे आप तो नोटिस करेंगे कि उस टाइम उसका शरीर का रहा था इसे साफ जाहिर हो रहा है की गाजियाबाद वाले मर्डर केस के बारे में सुनकर वो काफी ज्यादा भयभीत हो उठा था अनुष्का ने फिर उन दोनों वीडियोस की तरफ इशारा करते हुए कहा तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से केशव को निश्चित रूप से गाजियाबाद वाले केस के पीछे की सच्ची कहानी के बारे में पता है नैना ने फिर अपना सिर हिलाकर हंसते हुए कहा चलो कम से कम साहब की येलो डायरी वाले किसी केस पर तो मुझे काम करने का मौका मिला और केस शुरू होने से पहले ही समझ लो हमने कतिल को पकड़ लिया भला किसने सोचा था की उस केस का कतिल हर टाइम हमारे साथ ही रहेगा नैना ने बेहद एक्साइटेड होकर विक्रांत का हाथ खींचते हुए कहा, आज जो उसे थोड़ी देर पहले ही केशव का वीडियो देखने लगा था केशव पंडित का रिएक्शन काफी अजीब था और उससे अभी तक विक्रांत का दिल जोर जोर से धड़क रहा था कुछ देर बाद उसने फिर नैना से कहा अगर हमें जस्ट अभी उसके ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया तो फिर हमें कोई फायदा नहीं होगा बिना किसी सबूत के हम कुछ भी कहें वो बस बकवास होगी और अभी हम उसके ऊपर अटैक करने के लिए पूरी तरह से तैयार भी नहीं हुए हैं अगर इस टाइम हमने अपने सारे पत्ते उसके सामने टेबल पर रख दिए तो फिर उसे पता चल जाएगा की हम क्या सोच रहे हैं और वो अलर्ट हो जाएगा फिर हर्षित ने कहा हाँ लेकिन हमें अभी और एविडेंस मिलेगा कहा से अगर इतनी आसानी से गाजियाबाद वाले केस का एविडेंस मिल रहा होता तो अब तक न जाने कब का हो के बुलाकर केशव को हिप्नोटाइज करवा सकती हूँ फिर उसने वहाँ मौजूद सब लोगों की तरफ देखते हुए कहा लेकिन एक बार के हिप्नोसिस ज्यादा कुछ क्लियर नहीं होगा और दूसरी चीज ये भी है की अगर इससे काम हो गया तो भी हम इसे एविडेंस के तौर पर कोर्ट में इस्तेमाल नहीं कर सकते उसने फिर आगे बताते हुए कहा और हिप्नोटिज्म भी लगभग वैसे ही काम करता है जैसे लाइट डिटेक्टर मशीन काम करती है क्योंकि इसमें किसी की पर्सनल प्राइवेसी से छेड़छाड़ की जा सकती है और इसे करने के लिए लीगल परमिशन भी लेना पड़ता है और अगर आपको इसकी परमिशन चाहिए तो उसके लिए आपके पास पर्याप्त एविडेंस होना चाहिए की सामने वाला इंसान झूठ बोल रहा है लेकिन अभी हमारे पास केशव के खिलाफ कोई सबूत नहीं है इसलिए उसके इस टेस्ट के लिए अप्रूवल लेना इम्पॉसिबल है अनुष्का की बात सुनकर हर्षित बिल्कुल फ्रस्ट्रेटेड हो उठा उसने अपना सिर पकड़ते हुए कहा गजब हो जब इम्पॉसिबल है सब कुछ तो फिर इतना लंबा चौड़ा सजेशन देने की क्या जरूरत थी मुझे तो लग रहा है कि केशव पहले से ही कॉन्फिडेंट है कि पुलिस को किसी भी हालत में उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिलेगा इसीलिए उसने हमें यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाया है फिर उसने आगे कहा सर सही कह रहे थे इसने हम सबको बेवकूफ मनाया है